ध्यान और आध्यात्मिक जीवन त्याग और आसक्ति वृक्ष की जड़ें हमारी असंख्य इच्छाओं और वासनाओं की प्रतीक है ये इच्छाएं अपने व्यक्तित्व के प्रति यह आसक्ति और इंद्रिय विषय भोगों की तृष्टा हमारी समस्त समस्याओं के मूल कारण है भक्ति और निष्काम कर्म इन जड़ों के पास से हमें मुक्त करते हैं यदि सभी जड़ें कट जाएँ तो पूरा वृक्ष गिर जाए लेकिन ऐसा विल्य ही होता है हम अधिक से अधिक अपने कुछ वासनाओं को ही नष्ट कर पाते हैं बची हुई जड़ों से वृक्ष जीवित रहता है वासनाओं की सभी जड़ों को काटना इतना आसान नहीं है लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है यदि हमारी साधना हमारी निम्न प्रकृति को वासनाओं की जड़ों को अधिकाधिक प्रकाशित करती है तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बहुत सी बुरी स्मृतियाँ और सहज वृत्तियाँ अचेतन मन में गहरी दबी हुई है हमारे अनजाने वे वहाँ बहुत समय से पड़ी हुई है यदि वे कभी ऊपर आने लगे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि उनका पता चल गया है हमारे अंतर की वास्तविक स्थिति को जानकर हमें शांत और स्थिर बुद्धि से हमारी सभी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए इसके विपरीत यदि हम उन विचारों को छिपाएँ और केवल ऐसा दिखाएं कि वे विद्यमान नहीं है तो हम स्वयं को ही धोखा देंगे और अपने आध्यात्मिक प्रगति को रुद्ध करेंगे स्वयं के प्रति पूर्ण निष्कपट होना बहुत कठिन है पर सत्य तो यह है कि निष्कपटता सर्वदा हमारे विकास की द्योतक होती है यदि हम अपने दोषों को स्वयं भी स्वीकार न करें तो हम जीवन की समस्याओं का सामना करने का साहस कैसे कर पाएंगे अचेतन मन में बातों को छुपा कर रखना समस्या का समाधान नहीं है लेकिन हम ऐसा सोचकर स्वयं को धोखा देते हैं ईसाई धर्म की पाप स्वीकृति की प्रथा अचेतन मन की बातों को खाली करने की इस समस्या का आंशिक समाधान प्रस्तुत करती है लेकिन यह सर्वदा सफल नहीं होता क्योंकि अधिकांश लोगों में साधना के अभाव में आत्मनिरीक्षण की क्षमता बहुत कम विकसित होती है यही नहीं इस रस्म से जुड़ी धर्मशास्त्र संबंधी अनुष्ठानिक बातों का प्रायः उल्टा असर होता है दूसरा उपाय है अचेतन मन से बुद्धबुद्धों की तरह उठ रहे विचारों को परमात्मा के सामने रखना भगवान से अपने पूर्व संस्कारों से मुक्ति के लिए आंतरिक प्रार्थना करो प्रार्थना अचेतन मन को साफ करने का एक प्रभावशाली उपाय हो सकता है अपने में उठ रहे निम्न विचारों से घबराओ मत अन्य सभी वस्तुओं की तरह उन्हें भी परमात्मा को समर्पित कर दो अवश्य यह उन्हीं के लिए संभव है जिन्हें परमात्मा में अत्यधिक विश्वास है एक और तरीका है संभवतः सर्वश्रेष्ठ और वह है उठ रहे सभी विचारों के चाहे वे कितने ही विभत्स क्यों न हो साक्षी के रूप में स्थित रहना किसी बुरे मनोवेग अथवा भावना को पहले पहचाने बिना उसके अस्तित्व को स्वीकार किए बिना वस्तुतः उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता हमारे मन में सैकड़ों अपवित्र विचार गहरे पड़े हों उससे क्या उनसे स्वयं को निर्लिप्त रखना अधिक महत्वपूर्ण है जब हमारा चेतन मन उनमें तादात्म स्थापित कर लेता है तभी वस्तुतः वे हमारे होते हैं और हमें कष्ट देते हैं लेकिन यह जानकर के आत्मा शुद्ध और निर्लिप्त है हम साक्षी बने रहकर अपवित्र विचारों से अप्रभावित रह सकते हैं साधक को इससे महान सहायता मिलती है अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन अधिक करो और अपने अच्छे या बुरे विचारों से तादाद में होना बंद करो क्रमतः तुम अपने विचारों का अतिक्रमण करने में तथा आत्म आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहने में समर्थ होगे ज्ञान कुठार श्रीमद्भागवत में संसार वृक्ष का उल्लेख किया गया है उसे काटे कैसे श्री कृष्ण उद्धव से इसे काटने का उपाय बताते हैं एवं गुरु गुरुपासन येकिया विद्या कुठारेण शितेन धीर वि जीवाशयप्रमत्त संपत्म अथ त्यजाश्रम अर्थात इस प्रकार एक निष्ठ भक्ति से की गई गुरु की उपासना द्वारा ज्ञान की कुल्हाड़ी की धार पहनी कर लो और धैर्य और सावधानी पूर्वक जीवाशय में संसार वृक्ष को को काट डालो, फिर परमात्मा के साथ एक रूप होकर उन अस्त्रों को भी त्याग दो। मन की विवेक शक्ति ही ज्ञान कुठार है भोथरे शस्त्र से स्थूल बुद्धि से कुछ भी नहीं मिल सकता मंद आलसी मन से तुम कभी संसार वृक्ष को काट नहीं सकोगे निरंतर संघर्ष द्वारा मन को तीक्षण और सजग बनाए रखने पर ही वृक्ष छेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है इसमें लंबा समय लगता है। आत्म स्वरूप की उपलब्धि होने तक, मन के साथ समाप्त न होने तक अस्त्र का त्याग नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन यापन करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन बहुत कम लोग उसके कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं यही सारी कठिनाई है विश्व के धर्मों के पुरातन ऋषियों के संदेश को प्रतिध्वनित करती हुई स्वामी विवेकानंद की वाणी सुनो स्वर्ग में जाकर एक वीणा पाऊंगा और उसे बजाकर कर समय विश्राम सुख का अनुभव करूंगा इस बात की अपेक्षा मत करो इस जगह एक वीणा लेकर क्यों न बजाना प्रारंभ कर दो स्वर्ग के लिए राह देखने की क्या आवश्यकता है इस लोक को ही स्वर्ग बना डालो स्वर्ग में विवाह नहीं होता पाणी ग्रहण नहीं होता यदि ऐसा है तो यहीं पर अभी से विवाह क्यों न बंद कर दो संयासियों का गहरिक वस्त्र मुक्त पुरुषों का चिन्ह है संसारी भिक्षुओं का वेश छोड़ दो मुक्ति की पताका का गहरिक वस्त्र धारण करो पृथ्वी में पवित्रतम और सर्वोत्कृष्ट जो कुछ है उसे ईश्वर की वेदी पर बलि रूप में अर्पण कर दो जो त्याग की चेष्टा कभी भी नहीं करते उनकी अपेक्षा जो चेष्टा करते हैं वे बहुत अच्छे हैं एक त्यागी मनुष्य को देखने से भी हृदय पवित्र होता है ईश्वर को प्राप्त करूंगा केवल उन्हीं को चाहता हूं। यह कहकर दृढ़ भाव से खड़े हो जाओ संसार को उड़ जाने दो ईश्वर और संसार इन दोनों के बीच किसी प्रकार का समझौता मत करो संसार का त्याग करो केवल ऐसा करने से ही तुम देह बंधन से मुक्त हो सकोगे और इस प्रकार देह से आसक्ति हट जाने के बाद देह त्याग होते ही तुम आजाद या मुक्त हो जाओगे मुक्त हो केवल देह की मृत्यु हमें मुक्ति नहीं दे सकती जीवित रहते ही हमें अपनी चेष्टा के द्वारा मुक्ति लाभ करना होगा तभी देहपात हो जाने पर उस मुक्त पुरुष का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा पवित्र हृदय धन्य है क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे जगत के सभी शास्त्र और सभी अवतार यदि लुप्त हो जाएँ तो भी एकमात्र यह वाक्य समस्त मानव जाति को बचा सकेगा हृदय की इस पवित्रता से ही ईश्वर का दर्शन होगा विश्व रूपी समय संगीत में यह पवित्रता ध्वनित होती है पवित्रता में कोई बंधन नहीं पवित्रता के द्वारा अज्ञान रूपी आवरण को दूर कर दो ऐसा करने पर हमारा यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होगा और हम जान पाएंगे कि हम किसी काल में बद्ध नहीं थे नानात्व दर्शन ही जगत में सबसे बड़ा पाप है सबको आत्मरूप से देखो तथा सबसे प्रेम करो भाव को पूर्ण रूप से दूर कर दो